पार्ट 15 यूसुफ सत्य परमेश्वर बुराई को भलाई में बदल सकता है आयत यदपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिसे वह ऐसा करें जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचाए हैं उत्पत्ति 50 उसका 20 परिचय वादे के अनुसार परमेश्वर याकूब को सही सलामत कनान देश लेकर गया उत्पत्ति सैतीस उसका एक याकूब तो कनान देश में रहता था जहाँ उसका पिता परदेश होकर रहा था परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर कर इसराइल रख दिया याकूब के वंशज जो कि इसराइली कहलाते हैं, उन्हीं के द्वारा इसराइल देश का नाम निकला परमेश्वर ने कनान देश को अब्राह्म के वंशजों को देने का वायदा किया था और परमेश्वर ने अब्राह्म ऐसी कहा था की उसके वंशज 400 वर्ष तक दूसरे देश में परदेसी होकर गुलामी करेंगे उत्पत्ति 15 उसका 13 तब यहा ने अब्राहम से कहा यह निश्चय जान की तेरे वंश पराये देश में परदेश होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे जो भी परमेश्वर कहता है वही होता है यूसुफ की कहानी हमें बताएगी क्यों अब्राहम के वंशज परदेश देश की ओर गए और वहां गुलाम बन गए उत्पत्ति सैतीस उसका एक से चार याकूब तो कनान देश में रहता था जब उसका पिता परदेश होकर रहा था और याकूब के वंशज का वृतांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था और इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंग रखा बनवाया जो सब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति करता है तब तो वे उससे ऐसी बैर करने लगे और उससे साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे याकूब के बारह पुत्र थे यूसुफ का उसका छह प्रिय पुत्र था याकूब ने यूसुफ को अंग रखा दिया जो पक्षपात को दर्शाता है यूसुफ के भाई उससे जलते और घृा करते थे उत्पत्ति सैतीस उसका पांच ऐसी सत्रह और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे और उसने उनसे कहा जो सपना मैंने देखा है सो सुनो हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, और क्या देखा कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया तब उसके भाइयों ने उसे कहा क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा वा सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा तो so वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बेर करने लगे फिर उसने एक और स्वप्न देखा और उसके भाइयों ने उसका भी यू वर्णन किया कि सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और ग्यारह तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं ये स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा यह कैसा सपना है जो तूने देखा है क्या सचमुच मैं और तेरी माता तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे उसके भाई तो उसे डाक करते थे पर उसके पिता ने उससे उस वचन को स्मरण रखा और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों चराने के लिए शक़ेम को गए तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा तेरे भाई जो शकेम ही में भेड़ बकरी छा रहे होंगे सो जा मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ उसने उससे कहा जो आज मैं हाजिर हूँ उसने उससे कहा जा अपने भाई और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से हैं तो फिर मेरे पास समाचार ले आने उसको हेब्रॉन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा तू क्या ढूंढता है उसने कहा मैं तो अपने भाइयों को ढूँढता हूँ कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहा चरा रहे हैं उस मनुष्य ने कहा वे तो यहाँ ऐसी चले गए है और मैंने उनको यहाँ कहते सुना की आओ हम दोतान को चले सो यूसुफ अपने अपने भाई के पास चला और उन्हें दोतान में पाया परमेश्वर ने यूसुफ से सपने में कहा कि वह एक दिन अपने घर का अधिकारी होगा परमेश्वर आने वाले कल के बारे में सब कुछ जानता है एक दिन याकूब ने यूसुफ को उसको भाइयों को देखने को भेजा उत्पत्ति उसका सैंतीस अठारह से अट्ठाईस और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की और वे आपस में कहने लगे देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और वह यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा यह सुन के रूबे ने उसको उनके हाथ से बचाने की मंशा से कहा हम उसको प्राण से तो ना मारे फिर रूबे ने उनसे कहा लहू मत बहाओ उसको जंगल्स के गड्ढे में डाल दो उस पर हाथ मत उठाओ वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था ऐसा तो हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंगबिरंगा बिरंग जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल ना था तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल उठू का सुगंध बलसान और गंदरस लादे हुए से मिस्र को चला आ रहा है तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा अपने भाई को घात करके और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा और हम उसे इसमाइलियों के हाथ में बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस से, सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली तब मिदियानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, तो यूसुफ के भाइयों ने उसका उस गढ़े से खींच के बाहर निकाला और इसमाइलियों के हाथ चांदी के बीस टुकड़ों से बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए उसके भाइयों ने यूसुफ को सूखे कु में डाल दिया और बाद में उसे माघ में आ रहे व्यापारियों को बेच दिया जिन्होंने उसे मिस्रियों के यहाँ पहुँचा दिया उत्पत्ति उनचालीस उसका एक जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया तब तो पोती पर नामक एक मिस्त्री ने जो फिर का हकीम और अंक रक्षकों का प्रदान था उसको इसमा के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया यूसु अपने मिश्री स्वामी के घर में रहता था और यहुआ उसके संग था इसलिए वह भगवान पुरुष को गया और यूसु के स्वामी ने देखा कि यहुआ उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको उसके हाथ में सफल कर देता है तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया तब से यहावा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा और क्या घर में क्या मैदान में उसको जो कुछ था सब पर युवा की आशीष होने लगी इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था यूसुफ सुंदर और रूपवान था इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है तुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा इसलिए भला है ऐसी बड़ी दृष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यूँ बनू और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही पर उसने उसकी ना मानी की उसके पास लेटे और उसके संग रहे एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़ भागा और बाहर निकल गया यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया उस स्त्री ने अपने घर के सेवो को बुलाकर कहा देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊँचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही वह ब्रिदास जिसको तू हमारे पास ले आया है वह तुझ ऐसी हंसी करने के लिए मेरे पास आया था और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब तो वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीग्राम में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया अंत वह उसी बंदी में रहा जब व्यापारी मिस्र देश पहुंचे, उन्होंने यूसुफ को पोती पर जो कि राजा का अधिकारी था बेच दिया यूसुफ राजा के अधिकारी के घर देखरेख करने के लिए ठहरा गया पोती पर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया कि यूसुफ ने उसके साथ बेवेचार करने की कोशिश की यूसुफ को जेल में डाल दिया गया उत्पत्ति इकतालीस उसका चौदह ऐसी तैतीस तब फिर ने यूसुफ को बुलवा भेजा और यह जट पट बंदीग्राम से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर बदल के सामने आया फिर ने यूसुफ से कहा मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है यूसुफ ने फिर ऐसी कहा मैं तो कुछ नहीं जानता परमेश्वर ही फिर के लिए शुभ वचन देगा फिर फिर यूसुफ से कहने लगा मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ फिर क्या देखा कि नदी में से सात मोटी और सुंदर सुंदर गाय निकलकर कर कछार की घास चरने लगी फिर क्या देखा कि उनके पीछे सात और गाय निकली जो दुबली और बहुत करू और दुर्बल है मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी कुडोल गायें कभी नहीं देखी इन दुर्बल और कुडोल गायों ने उन पहली सातों मोटी मोटी गायों को खा लिया और जब वे उनको खा गई तब वह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गयी है क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुंडोल नहीं रही तब मैं जाग उठा फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंटल में सात अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बाले निकली फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और सात बाले छूछी छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझायी हुई निकली और इन पतले बालों ने उन सात अच्छी अच्छी बालों को निकल लिया इसे मैंने ज्योतिषु को बताया पर इसका समझाने हारा कोई नहीं मिला तभी ने फिर से कहा फिर का स्वप्न यह एक ही है परमेश्वर जो करना चाहता है उसको उसने पर प्रकट किया है वे सात अच्छे अच्छे गायें सात वर्ष है और वे सात अच्छी अच्छी बाले भी सात वर्ष है स्वप्न एक ही है फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुंडल गायें निकली और जो सात छूची और पुरवाई से मुरझाई हुई बाली निकली वे अकाल के सात वर्ष होंगे यह वही बात है जो मैं फिर से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है सुन सारे मिस्र देश में सात वर्ष जो बहुत की उपज के होंगे उनके पश्चात सात वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल बहुत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगी क्योंकि अकाल उत्पन्न भयंकर होगा और फिर ने जो यह स्वप्न दो बार देखा है इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा इसलिए अब फिर किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराएगा राजा ने यूसुफ के साथ बंद व्यक्ति से सुना कि यूसुफ बुद्धिमान है और वह स्वप्न का अनुवाद कर सकता है राजा ने यूसुफ को स्वप्न का अनुवाद करने के लिए जेल ऐसी मुक्त कर दिया और उसके अनुवाद पर विश्वास किया राजा ने यूसुफ को अकाल के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए अधिकारी ठहराया उत्पत्ति उसका 41 उसका छियालीस से उनपचास तक जब यूसुफ मिस्र के राजा फिर के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था सो वह फिरोन के सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा सुकाल के सातों वर्ष में भूमि बहुत आय उपजाती रही और यूसुफ उन सातों वर्षो में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखन, रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को एक उसी नगर में इकट्ठा करता गया तो यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा यहाँ तक की उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्यूँकी वे असंख्य हो गयी परमेश्वर ने यूसुफ को भोजन की मात्रा के अनुसार इकट्ठा करने के लिए बुद्धि प्रदान की उत्पत्ति उसका पिस्तालीस तीन ऐसी ग्यारह तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा मैं यूसुफ हूँ क्या मेरा पिता अब तक जीवित है इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे फिर यूसुफ ने अपने भाइयों ऐसी कहा मेरे निकट आओ यह सुनकर वे निकट गए फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र के आने वालों के हाथ बेच डाला था अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेचा डाला इससे उदास मत हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है क्योंकि अब दो वर्ष से इस देश में अकाल है और पाँच वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और न अन्न जाएगा, जायेगा सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े इस रीति अब तुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं परमेश्वर ही ठहरा और उसने मुझे फिरोन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है सो so, शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने तुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है इसलिए तू मेरे पास बिना विलम्ब किए चला आ और तेरा निवास गोशेन में देश में होगा और तू बेटे पोतों और भेड़ बकरियां, गाय बेलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा और अकाल के जो पाँच वर्ष होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूँगा ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरण जितने तेरे हैं सो भूखे मरे यूसुफ जानता था कि परमेश्वर ने उसके भाइयों की बुराई मानसा का उपयोग उसे अधिकारी बनाने और उसके द्वारा बहुत से लोगो के प्राण बचाने के लिए किया है परमेश्वर ने यूसुफ को चुने हुए परिवार को बचाने के लिए जिसके द्वारा छुटकारा देने वाले का जन्म होगा उपयोग किया यूसुफ ने अपने परिवार को आकाल के दौरान मिस्र देश में आने के लिए कहा ताकि वह उनका भरण पोषण कर सके उत्पत्ति छियालीस उसका दो से चार तब परमेश्वर ने इसराइल से रात को दर्शन में कहा हे याकूब हे याकूब उसने कहा क्या आज्ञा उसने कहा मई ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ तू मिस्र में जाने से मत डर क्योंकि मैं तुझसे ऐसी वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा याकूब अपने वाचा के देश को छोड़ना नहीं चाहता था किन्तु परमेश्वर ने उसे सौंपने में मिस्र देश प्रस्थान करने के लिए कहा क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उसके वंशज मिस्र में गुलाम होंगे जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही उसके वचन के अनुसार होता है व्याख्या कई बार हम समझ नहीं पाते हैं हमारे जीवन में बुरी घटनाएं क्यों होती है यूसुफ गुलाम के रूप में बेचा गया और जेल में डाला गया यद्य उसका कोई अपराध नहीं था वास्तव में वह वा नहीं समझ सका उसके साथ ऐसा क्यों हुआ किंतु वह निरंतर परमेश्वर से प्रेम और उस पर विश्वास करता रहा यद्य हम नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और बुरी घटनाओं के द्वारा अच्छे कार्यों को पूरा करता है इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी